कि हर आदमी ये सोचता है कि मैं जैसे हूँ वैसा स्वीकारा जाए लेकिन वैसा होता नहीं इसलिए आदमी अकेला होता है और फिर ईश्वर की शरण में जाता है तो आखिर ईश्वर का असली स्वरूप क्या है हाँ इसमें तो पहले वाले आपका प्रश्न जो भाग था उसमें उसी का उत्तर होना पहले जरूरी है कि जैसे हैं वैसे ही स्वीकार सकता है तो मानव इस प्रकृति में कैसा है यदि आप वैसे नहीं हो पा रहे हैं तो आपको आपके प्रति स्वीकृति नहीं हो रही फिर से जैसे पेड़ जैसा है कुत्ता जैसा है जैसा वो है वैसा ही रहता है हाँ या ना तो हाँ ही जवाब आएगा मानव के बारे में मानव प्रकृति में कैसा है जैसा है उसको है वैसा क्या हो गया वो क्योंकि यहाँ पर मानव के साथ में वैसा होना भी जरूरी है तो जैसा प्रकृति ने मानव को पैदा किया किस कारण से किया क्या उसका उपयोग है यदि उसके साथ हम संपन्न नहीं हो पाते हैं उसी का मतलब है कि संबंध में शिकायत रहती उसी का मतलब है कि है ना आ, हमारी हमारे प्रति लोगों में स्वीकृति नहीं हो रही तो ये समझ में आना है कि मानव में पहले क्या होना है कैसा उसको रहना है ये अपने में समझने की ज़रूरत है यदि इस ज़रूरत को हम ठीक से नहीं पहचानते हैं तो फिर वो पैसे से हम सुखी होना चाहते हैं और भगवान से सुखी होना चाहते इधर उधर तो चले जाते हैं तो मुझे लगता है कि ना आपको भगवान कभी सुखी करने वाला है और ना कभी आपको पैसा सुखी करने वाला है क्योंकि केवल और केवल आप सुखी कब होने वाले हो कि आप कैसे हैं और कैसा होना चाहिए था उसमें अंतर करो दूर और जैसा आपको होना है वैसा आपको रहना है कुत्ता जैसा है वैसा रहता है गाय जैसा है वैसा रहता है उसमें कोई द्वेष नहीं है कोई उसमें डबल नहीं है कोई स्प्लिट पर्सनैलिटी नहीं है मानव को कैसा होना चाहिए और कैसा रह रहा है ये जो दूरी है यही केवल और केवल आप में दुख है और इस दुख से मुक्ति के लिए आपको ये समझ में नहीं आया कि इसी से दुख की मुक्ति होगी तो आप कहाँ चले गए पैसे से सुखी होने के लिए चले गए जबकि आपको पता ही कि इतना पैसा आने के बाद भी या नहीं आने के बाद भी या जिनके हाथ में आया उनको भी देख कर क्या कभी आपके हाथ में आया हो तो भी पैसे से सुख नहीं है ये बात हमको समझ में आती है ईश्वर हमको मिला ही नहीं आज तक किसी को है ना तो ईश्वर का सुख वेरीफाई नहीं हो पाया कि वो होता है या नहीं होता जहाँ तक मेरी अपनी जानकारी अपनी ज़िंदगी में मेरे को आज तक एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला जो भी बताया कि मैं ईश्वर से मिला हूँ या वो बता दे कि उसको कोई ऐसा आदमी मिला जो ईश्वर से मिला हो ऐसा भी नहीं हो पाया तो दूसरा दूसरा तो उत्तर जो है वो अपने आप में अ है, है ना उसका तो कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है ये नहीं करें कि ईश्वर है या नहीं लेकिन इस प्रकार से तो कुछ बात हो नहीं पा रही तो आपका ध्यान इस पर चला जाए संदीप भाई कि प्रकृति में आप क्यों हैं आपका जीना क्यों है और जीना कैसे इसका उत्तर है आपके पास या नहीं है जीना आपको है या ईश्वर को समझना आपको है या ईश्वर को सुखी आपको होना है कि ईश्वर को तो हर एक मानव के लिए दो प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है यदि इन दोनों प्रश्नों के साथ यदि थोड़ा अपना निरीक्षण हो जाए अपनी थोड़ा ध्यान चला जाएगा तो शायद हमारे अंदर एक क्वालिटी एक मानव होने का स्वरूप ये जो भी कुछ उदय होगा उससे आ, अपने को हम स्वीकार कर पाएंगे तो दूसरा भी हमको स्वीकार कर पाएगा संदीप भाई आप अपने को स्वीकार ही नहीं कर पाए इसलिए कोई भी आपको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारा ध्यान दुबहने रहते हुए अपने पर जाए कि कैसे हम जी लें क्या हम समझ लें जिससे कि हमें अपने को तो स्वीकार कर पाऊं तो दूसरों को स्वीकार करने की बात बनेगी नरसिंह राव जी पूछते हैं